योग क्या है ज्ञान योग इसका अर्थ यह नहीं होता कि साधारण मनुष्य के लिए अपने आप को अनंत आत्मा समझना आसान है ठीक इसी प्रकार श्री रामकृष्ण पाखंडी व्यक्तियों के इस दावे को कि वे एक सच्चे कर्मयोगी जनक की तरह रहते हैं उपहास की दृष्टि से देखते थे वे प्राय ऐसे व्यक्तियों के छल कपट को प्रकट कर देते थे जो अपने को ज्ञानी और अनंत ब्रह्म होने की बात करते थे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने को इस विश्वास के कारण धोखा देते हैं कि वे वास्तव में आत्मा हैं और वे चाहे जितना भी बुरा कर्म करें उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा वे इस विचार से अपने आप को सांत्वना प्रदान करते हैं कि चूंकि यह संसार एक स्वप्न है माया है इसलिए चाहे वे जो कुछ भी करें उसका कोई महत्व नहीं वे अपने इस सिद्धांत के समर्थन में बड़ी चालाकी से गीता को उद्धृत करते हैं कि आत्मा जो अनंत है न तो वह मरता है और न वह मारा जाता है सारे युद्ध हिंसा और रक्तपात इसके आधार पर समर्थित समर्थित किए जा सकते हैं लेकिन यह तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शैतान द्वारा शास्त्र उद्धरण जैसा है अनंत आत्मा की तलाश बहुत बड़े त्याग की मांग करती है जिसे कोई भी युद्ध स्वामी अपने ऊपर लागू नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जब जब वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देगा तब तब उसे असहनीय कष्टों को झेलना पड़ेगा तात्पर्य यह कि ज्ञान योग की कठिन साधना केवल उसी व्यक्ति द्वारा संभव है जो दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्लेषण बुद्धि से पूर्ण रूपेण संपन्न हो बिना ऐसे औजार के एक साधक अपने सारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देगा जिसका वर्णन पिछले अनुच्छेदों में किया गया है। साधक के लिए केवल यह वैधिक विश्वास ही पर्याप्त नहीं है कि ज्ञान योग का पथ उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है उसे खुले मैदान और खुले आकाश के नीचे अपना आध्यात्मिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा उसे लगातार मानवीय कमजोरियों और सूक्ष्म वृत्तियों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि मन इन्हीं बातों में रमता है उसे इस कठोर संघर्ष से तब तक विराम नहीं मिलेगा जब तक कि वह अपनी मानसिक ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर लेता और अपने को सुरक्षित नहीं पाता यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान योग शेष तीन योगों को अस्वीकार करता है या उनसे अलग है एक होनहार ज्ञानी को अपने जीवन से भक्ति के सारे तत्वों को अलगाना नहीं चाहिए उसे भगवान की प्रार्थना और गुरु की भक्ति द्वारा अपने में शक्ति प्राप्त करनी चाहिए जब प्रारंभ में साधक प्रकाश की कामना करता है किंतु अपने सामने अंधकार ही पाता है तब ऐसी स्थिति में गुरु की कृपा और सहायता उसकी आशा और शक्ति के स्रोत बन सकते हैं ठीक इसी प्रकार कर्मयोगी का कोई भी स्वार्थ रहित काम ज्ञान योग के प्रारंभिक साधकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है वास्तव में औसत आदमी के लिए यह प्रायः असंभव है कि वह ज्ञान योग के कठिन पथ पर सीधे बढ़ने का प्रयास करे। उसकी सैकड़ों इच्छाएँ और असंख्य आसक्तियाँ उसे साधना के स्तंग और कठिन मार्ग पर पीछे ढकेलने के लिए सचेष्ट रहती है और यह विश्वास करना मूर्खतापूर्ण होगा कि वह एकाएक पूर्णतया अनासक्त होने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को कुचल देगा वह अपने आप को किसी न किसी प्रकार की मानव सेवा में लगाकर तथा अपने में अनासक्ति भाव का विकास कर धीरे धीरे अपनी वासनाओं से ऊपर उठ सकता है और ज्ञान योग की साधना के लिए अपने को पवित्र बना सकता है पवित्रता के क्षेत्र में जो जितना ही सफल होगा वह उतना ही ज्ञान योग की साधना में सफल होगा मन का दृढ़ नियंत्रण और उच्च ध्यान स्थिति ये दोनों ज्ञान योग की साधना के लिए आवश्यक है और ये दोनों ज्ञान योग द्वारा वर्णित तरीकों को अपनाकर अच्छी तरह प्राप्त किए जा सकते हैं फिर भी एक शंकालु पूछ सकता है क्या कोई मनुष्य सचमुच में यह महसूस कर सकता है कि वह शरीर रहित आत्मा या अनंत आत्मा है क्या यह विचार असंभव और अद्भुत नहीं लगता क्या किसी आदमी ने कभी भी इस स्थिति का अनुभव किया है और अगर ऐसा है तो क्या इतिहास ऐसे अनुभवों को प्रमाणित करता है हाँ इतिहास एक से अधिक उदाहरणों द्वारा इसको प्रमाणित करता है कि ऐसी स्थितियाँ मानव अनुभव में आई है ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसकी भेंट एक बूढ़े साधु से हुई थी जिसे वह अपने साथ यूनान ले जाना चाहता था लेकिन जब इस ज्ञानी व्यक्ति ने उस विजेता के साथ जाने से इनकार कर दिया तब सिकंदर ने उसे पहले फुसलाया और निवेदन किया लेकिन इस पर भी जब उसने सिकंदर की बात नहीं मानी तब वह बोला अगर आप अपने जिद्द पर अड़े रहे तब आपकी जान ले ली जाएगी इस पर वह महात्मा ठठा कर हंस पड़ा और बोला मैंने इससे बड़ा झूठ कभी सुना ही नहीं, नहीं है तुम मुझे क्योंकि मैं अजन्मा अमर और शाश्वत हूँ कभी भी मार नहीं सकते यह घटना इतिहास बन गई है और यूनानी इतिहास में भी मिलती है महान संत शंकराचार्य ने यह अनुभव किया था कि ज्ञान योग के द्वारा भी उस परम सत्य के साथ एकता स्थापित की जा सकती है जैसे तीन योगों के द्वारा की जा सकती है इस महान संत एवं दार्शनिक की कृतियां ऐसे अनुभवों का काफ़ी प्रमाण प्रस्तुत करती है उन्होंने इस व्यक्ति की सर्वोत्तम आध्यात्मिक दशा का बड़ी गहराई के साथ विश्लेषण और वर्णन प्रस्तुत किया है जिसने भगवत ज्ञान की एकता का अनुभव प्राप्त किया है यह निस्संदेह सत्य है कि शंकराचार्य के कुछ शिष्यों ने अपने वास्तविक जीवन में उनके दर्शन की सच्चाई का अनुभव किया था इस प्रकार शंकराचार्य और दूसरे ज्ञानियों ने न केवल दार्शनिक तर्कों द्वारा ही एक ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है जिसे मानव अज्ञानवश अनेक समझता है बल्कि सही ढंग से यह दिखला दिया है कि देश और काल के परे एक सत का अस्तित्व है और वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रज्ञा और शक्ति रखता है इसे अनुभव कर सकता है